हनि भोग दुख मेधम नो चे पगववेश नो भोग हंत अछेेवन तेन दोसा खेत्तागदोसा पजा तसमागेश दि होती महष्फल तेन दोसा खेत्ता दोसदोसापजा तस्मा दोसेश दिन्नम हो महश्फल तीन दोसा खेत्ता मोहदोसा अयंपजा तस्मा वीतमोहेश दिन्दम होती महष्फल तिन्न दोसा खित्ता इच्छादास अयंपजा तस्मा विगति खे सुनम होती महष्फलम धर्म का सार है दान दान से अर्थ धन का ही दान नहीं दान से अर्थ है जो है जिसके पास दे बांटे रोके नहीं ज्ञान है तो ज्ञान दे शक्ति है तो शक्ति दे गीत है तो गीत बांटे क्योंकि बांटने से ही आत्मा उपलब्ध होती जो जितना रोकता है उतना ही रुक जाता है रोकने में रुक जाना है देने में फैलाव है जो जितना बांटता है उतना फैलता चला जाता है जो जितना बांटता है उतना बड़ा हो जाता है जो सब बांट देता है जो भीतर शून्य हो जाता है वही परमात्मा के निवास के योग हो जाता है तो दान की परिसीमा है शून्य था मेरा कुछ भी ना बचे मैं भी ना बचूं मेरा। जिस से पाया है, सब उसी स्रोत को वापस लौट जाए जिसे गंगा अपने को पूरा सागर में उडेल देती उसी से पाया उसी को लौटा दिया गोविंद तुभ में समर पाई जो मिला है वो तुम्हारा नहीं वह किसी का भी नहीं है तो परमात्मा का है इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण लोभ है लोभ पाप है इस परमात्मा की वस्तु पर मेरे का आरोपण नहीं दान है दान पुण्य है जो हो जिसके पास बांटता चले लुटाता चले जीसस का प्रसिद्ध वचन है जो देगा उसे और मिलेगा जो बांटेगा वो और पाने का हकदार हो जाता जो रोक लेता सड़ जाता है जिससे कोई कुएं से पानी ना भरे इस डर से कि कहीं पानी खर्च ना हो जाए कुएं को बंद करके ताला लगा के रखते हैं कि कहीं पानी में चुक ना जाए कभी ग्रीष्म आए अड़चन हो अकाल पड़े तो मेरा पानी चुक ना जाए रोक के रखू संभाल के रखू तिजोड़ी में रख ले कुएं को उसका कुआ सड़ जाएगा उसमें जीवन की धार नहीं बहेगी उसका पानी गंदा होता रहेगा धीरे धीरे उसका पानी विषाक्त हो जाएगा पीने योग्य नहीं रह जाएगा कुएं का जल निर्मल होता ताजा होता क्योंकि रोज रोज पानी भरा जाता कुआ रोज रोज लुटाता और जब कुआ लुटाता है तो नए झरने उसे भरते चले जाते तो कुआ जवान रहता है बूढ़ा नहीं होता सड़ता नहीं गलता नहीं गंदा नहीं होता नदी बहती रहती है तो स्वच्छ उज्जवल रहती है। जहां नदी अटकी वहीं सड़ांध है जीवन की नदी के संबंध में भी यही सत्य है दान धर्म का मूल है और ख्याल रखना फिर दोहरा दू अक्सर तुमने सोच लिया है कि दान यानी धन का दान क्योंकि हम धन के ऐसे दीवाने हैं कि हम संसार के संबंध में सोचते तो धन के संबंध में सोचते और धर्म के संबंध में सोचते तो भी धन के संबंध में सोचते हमारा धन पर ऐसा रुग्ण मोह है तो जब कोई कहता दान तो तत्क्षण तुम्हें ख्याल आता है मेरे पास क्या है शायद भी ख्याल आता हो कि ठीक है दान होना चाहिए कोई मुझे दे मैंने सुना है एक धनपति गांव में कभी किसी को कुछ ना दिया था फिर भी लोग जाते थे क्योंकि वो सबसे बड़ा धनपति था शायद आज नहीं दिया कल दे परसों दे गांव में कोई गरीबों के लिए भोज का आयोजन हो रहा था लोगों ने सोचा इसमें तो दे देगा अकाल पड़ा था तो लोग गए उस धनपति ने उनकी बातें सुनी उन्होंने कहा कि दान की बड़ी महिमा है दान से ही व्यक्ति स्वर्ग जाते दान सीढ़ी है, उसे उन्होंने प्रसन्न देखा खुला देखा तो और दान की प्रशंसा की आशा बंधी कि शायद आज कुछ देगा लेकिन आशा जल्दी ही निराशा में परिणत हो गई उस आदमी ने कहा बिल्कुल ठीक उस धनपति ने कहा आप बिल्कुल ठीक कहते कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं उन्होंने कहा साथ चलते कुछ दान दें? उसने कहा नहीं मैं भी साथ चलता हूं ताकि लोगों को दान देने के लिए समझाएंगे जब दान की इतनी महिमा है तो मैं यहां बैठा नहीं रहूंगा मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ लोगों को समझाऊंगा कि दान दो दान देने की बात जो करते हो सकता है वे भी सिर्फ दान से बचने के लिए दान देने की बात कर रहे हो ये धनपति जाने को राजी है दान के प्रचार के लिए राजी है यह कहता जब ऐसी महत्वपूर्ण बात है तो मैं भी प्रचार करूंगा लेकिन देने का भाव नहीं उठता देने की हमारे भीतर भावना ही पैदा नहीं होती हमने जन्म जन्मों से नहीं दिया है हमने कुछ भी नहीं दिया हम सदा बेगमंगे हम सदा मांग रहे हैं। जब लोग कहते हैं प्रेम तब भी वे प्रेम मांगते देते नहीं जो देता है उसे तो बहुत मिलता है उसे मांगना नहीं पड़ता उसे हजार गुना मिलता है लाख गुना मिलता है करोड़ गुना मिलता है लेकिन लोग कहते हैं कि कोई हमें प्रेम नहीं करता है मेरे पास लोग रोज आते हैं वो कहते हैं क्या करें जीवन में प्रेम नहीं मिलता कैसे प्रेम मिले शायद ही कोई आके पूछता हो कि मैं प्रेम देना चाहता हूं कोई लेने वाला नहीं मिलता अगर तुम प्रेम देना चाहो तो लेने वाले तो बहुत मिलेंगे क्योंकि सारे लोग प्रेम के भूखे और तुम दोगे तो तुम्हें मिलेगा दिए बिना किसी को नहीं मिलता लेकिन लोग मतलब भी अपने निकाल लेते अब दान की इतनी महिमा शास्त्रों में कही है इसका परिणाम यह हुआ कि पंडित पुरोहितों ने दान का धंधा बना लिया लोग समझाने लगे लोगों को कि दान दो शास्त्र का उन्होंने शोषण कर लिया शास्त्र से भी मतलब की बात निकाल ली भिकमंगा भी रास्ते पे खड़े होकर कहता है कि दान से बड़ा धर्म नहीं दान दो और अगर न दो तो उसकी आंखों में तुम्हारे प्रति घृणा है भिकमंगा दान से जी रहा है तुम्हारे साधु संत भी दान से जी रहे हैं तुम्हारे पंडित पुरोहित भी दान से जी रहे हैं लेकिन सब चूक गए हैं बात दान का मतलब मांगना नहीं दान का मतलब देना है तुम्हारे पास जो हो धन ना हो तो फिक्र छोड़ो धन ही तो धन नहीं है और भी तो धन है प्रेम तो है इतना निर्धन आदमी तो कोई भी नहीं कि जिसके हृदय में प्रेम ना हो और प्रेम से बड़ा धन और क्या तुम एक गीत गा सकते हो तो गीत ही गुनगुना दो तुम बांसुरी बजा सकते हो तो बांसुरी ही बजा दो तुम नाच सकते हो तो पैर में घूंगर बांध लो नाचो किसी के कान में तुम्हारे घुंघर की आवाज पड़ेगी दान हुआ तुम्हें कुछ बोध हुआ है अपना बोध बांटो तुम्हें कुछ समझ मिली है अपनी समझ बांटो तुम्हारे पास जो है और ऐसा कोई भी व्यक्ति जगत में नहीं जिसके पास कुछ भी ना हो तुम राह पे पड़े कांटे तो बीन सकते हो किसी के राह में पड़े कंकड़ तो हटा सकते हो किसी के पास बैठ के हंस तो सकते हो किसी रोते के आंसू तो पहुंच सकते हो एक आदमी रास्ते से गुजर रहा है और एक भिकमंगे ने हाथ फैलाया है उस आदमी ने अपनी जेब में तलाशी लेकिन कुछ था नहीं उसके पास उसने भिकमंगे के हाथ में अपना हाथ रख दिया और कहा भाई मुझे चमक कर मेरे पास अभी कुछ भी नहीं कल जब तो जरूर कुछ लेके आऊंगा उस भिकमंगे की आंखें गिली हो गई उसने कहा अब लाने की कोई जरूरत नहीं जो देना था तुमने दे दिया तुमने मेरे हाथ में हाथ रखा तुम पहले आदमी हो तुमने मुझे भाई कहा तुम मेरे पहले दाता हो अब और कुछ की जरूरत नहीं बस मेरे पास दो घड़ी बैठ जाओ ये हाथ मेरे हाथ में रहने दो तो ये पहला हाथ जो मेरे हाथ में आया धन देने वाले तो बहुत मिले प्रेम देने वाला कोई भी नहीं मिला और भाई तो मुझे किसी ने कहा ही नहीं यह शब्द कितना प्यारा है वो भिकमंगा कहने लगा इसमें कितना मधुरस है तुमने मुझे शब्द दे दिया कभी यहां से गुजरो तो मेरे हाथ में हाथ दे के क्षण भर बैठ जाया कर फिर कभी मुझे भाई कह के पुकार तुम्हारे पास जो हो किसी को भाई कहके तो पुकार सकते हो इतना कृपण तो मत हो जाओ कि किसी को भाई कहना मुश्किल हो जाए ईसाई फकीर हुआ संत फ्रांसिस वो वृक्षों को भी कहता था भाई मछलियों को कहता था बहन चांतारों से दोस्ती करता था पहाड़ों नदियों से बात करता था और तो उसके पास कुछ भी नहीं था फकीर था लेकिन इतना तो कर सकता था जितना फ्रांसिस ने दिया उतना दुनिया के करोड़ करोड़ों का दान देने वालों ने भी नहीं दिया इस सारी प्रकृति उसके दान से आह्लादित हो उठी थी जिस वृक्ष पर फ्रांसिस ने हाथ रख के कहा होगा भाई ऐसे ही औपचारिक नहीं क्योंकि वृक्षों से उपचार कौन निभाता है आदमियों में साथ तुम उपचार भी निभाते हो किसी से मतलब हो काम हो तो कहते हो भाई कहते हैं ना कि जरूरत पड़े तो आदमी गधे को भी बाप कह देता है मगर भीतर तो जानते रहता है कि है तो गधा ही एक काम पर पिताजी कहना पड़ रहा है जरूरत पड़ती तो राजनेता के भी पैर तुम छू लेते हो उसको भी महात्मा कह देते हो हालांकि तुम जानते हो गधा तो गधा है जरूरत पड़ी तो बाप कहना पड़ रहा है उपचार लेकिन वृक्ष से तो कोई उपचार निभाना नहीं चांद तारे तो कोई शिकायत करेंगे नहीं जब फ्रांसिस ने पक्षियों को जानवरों को वृक्षों को भाई कहकर पुकारा यह अंतरतम से उठी आवाज ये प्रार्थना बन गई ये दान हो गया तो ख्याल रहे धर्म का सार है दान दान अर्थात देने की क्षमता क्या दिया इस पर जोर नहीं दिया इस पे जोर है और जिसने दिया उसे बहुत मिला और जिसे बहुत मिला उसने फिर बहुत दिया और ऐसे यह श्रृंखला बढ़ती ही चली जाती इसका फिर कोई अंत नहीं और जिसने सब दिया उसने समग्र पा लिया जो दे के शून्य हो गया उस पर सारा अस्तित्व बरस उठता है परमात्मा उसे अपना घर बना लेता है दान का अर्थ है देने की क्षमता बांटने की कला ख्याल रखना दान भी बेहुदा हो सकता है अगर कलर ना हो तुम इस ढंग से दे सकते हो कि जिसको तुम दो उसको पीड़ा दे जाओ तुमने अगर दो पैसे भिखमंगे की तरफ फेंक दिए तो तुमने दिया कम चोट ज्यादा पहुंचाई तुम दो पैसे देके अपनी अमीरी दिखाए तुमने दो पैसे क्या दिए तुमने उस गरीब की छाती में छुरा भोंक दिया तुमने इतनी अकड़ से दिए कि तुम्हारा दान जहर हो गया अच्छा होता तुमने ना दिया होता अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले गए होते अच्छा होता कि तुमने सुनी ही ना होती भिकमंगे की आवाज लेकिन ये देना देना ना हुआ अक्सर तुमने दिया है क्रोध में अक्सर तुमने दिया है सिर्फ बचाव के लिए भीड़ भाड़ है बाजार है चार लोग क्या कहेंगे कि भिकमंगा हाथ जोड़े खड़ा है और तुम दो पैसे नहीं दे पाते अक्सर तुमने भिकमंगे को दिया है लेकिन दिया लोगों के कारण है जो देख रहे हैं बाजार में तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर लगी तुमने अपने अहंकार को ही दिया भिकमंगे को नहीं दिया और देकर तुमने चाह है कि वो धन्यवाद करे देखकर तुमने चाह है कि तुम्हारी स्तुति करे अगर तुम्हारे देने में कोई भी चाह है धन्यवाद की भी चाह है तो देना गलत हो गया अच्छा होता तुम ना देते अच्छा होता तुम मुंह फेर के चले जाते अच्छा होता तुम थोड़े कठोर होते अच्छा लेकिन अगर तुमने यह कि भिकमंगा तुम्हारा अनुग्रह माने तो चूक हो गई तो दान का धोखा हुआ दान नहीं हुआ दान देने की क्षमता और बांटने की कला है जब कोई किसी को देता है तो बहुत ही प्रसादपूर्ण होना चाहिए देना इतना प्रसादपूर्ण होना चाहिए कि जिसे तुमने दिया है वो आह्लादित हो जिसे तुमने दिया है वो प्रफुल्लित हो दीन ना हो जाए तुम दे के किसी को दीन कर दो तो भूल हो गई तुम्हारे देने से कोई समृद्ध हो ऊपर उठे तुम्हारे देने के कारण तुम्हारे समतुल हो जाए तुम जब किसी को दो तो इस तरह देना कि जैसे उसने लेकर तुम पर अनुग्रह किया है ये देने की कला है तुमने अनुग्रह किया ऐसा नहीं इसलिए इस देश में हम दान भी देते हैं और दक्षिणा भी दक्षिणा का मतलब वही होता है दुनिया के किसी कोने में दक्षिणा का रिवाज नहीं दान तो सारी दुनिया में लेकिन दक्षिणा बिल्कुल भारतीय बात है ये दक्षिणा क्या है तुमने किसी को कुछ दिया ये दान हुआ फिर इस दान को उसने स्वीकार कर लिया इसका धन्यवाद भी दोगे या नहीं वो दक्षिणा है वो तुम्हारा अनुग्रह का भाव है कि मैं धन्य हुआ कि आपने मैंने जो कुछ छोटा मोटा दिया फूल तो नहीं था फूल की पाखुरी थी फिर भी आपने स्वीकार कर लिया मैं धन्यभागी भागी हूं आप इंकार भी कर सकते थे आप कहते रखो अपनी फूल की पाखड़ी मुझे फूल चाहिए तुम्हारा इंकार मुझे तोड़ जाता तुमने मुझे तोड़ा नहीं तुम्हारी बड़ी कृपा है अनुकंपा है तुम्हारी करुणा यह बड़ी अपूर्व बात है दक्षिणा यह भारत की अपनी अनूठी खोज और इसमें सारी कला छिपी है दान की इसका मतलब यह हुआ कि देने वाला अनुग्रहित है लेने वाले का क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए साधारण गणित तो यही कहेगा कि जिसको मिला है वो अनुग्रहित हो लेकिन हमने कुछ और गहरा गणित खोजा हमने कहा जिसने दिया है वो अनुग्रहित हो क्यों क्योंकि जिसने दिया है उसे बहुत गुना मिलेगा जिसने लिया है उसका तो लेना समाप्त हो गया जिसने दिया है उसने बहुत पाने का उपाय कर लिया जिसने लिया है उसका तो कुछ आगे का द्वार नहीं खुलता जिसने दिया है वो बहुत पाने का मालिक हो गया हकदार हो गया तो धन्यवाद कौन करे धन्यवाद वही करे जिसने दिया है अगर ये गरीब इंकार कर देता तो ये द्वार स्वर्ग के बंद हो जाते इस गरीब ने तुम्हारे स्वर्ग के द्वार खोल दिए से धन्यवाद तो यह देने की कला है तो दान है देने की क्षमता देने की कला और देने का आनंद देते समय तुम आनंदित होने चाहिए कभी क्रोध से मत देना कभी भय से मत देना कभी लोभ से मत देना कभी प्रतिष्ठा के मुंह में मत देना ये सब गलत देने ये सब विशाख थे जब दो तो आनंद भाव से देना देना इसलिए कि मेरे पास इतना है कि मैं करूं भी क्या मैं ना दूं तो क्या करूं देने का सहज आनंद ही कारण हो बस तुमने जीसस की कहानी सुनी एक अमीर बागवान ने कुछ मजदूर सुबह काम पर बुलाए अंगूर पक गए थे और तोड़ने थे फिर कुछ मजदूर दोपहर बुलाए क्योंकि अंगूर शाम तक टूट ना पाएंगे फिर कुछ मजदूर सांझ को भी बुलाए जब सूरज ढल रहा था तब भी कुछ लोग आए फिर तो सूरज ढल गया सबको मजदूरी बांटी सबको बराबर मजदूरी बांटती जी सस ये कहानी बहुत बार कहते थे स्वभावतः सुबह से जो दिन भर काम किए थे भर दोपहरी जो जुते रहे थे धूप में पसीना पसीना हुए थे सूरज उगते आए थे अब सूरज दूबते जा रहे थे न भोजन करने गए थे न एक क्षण को हटे थे काम से उनको भी उतना ही दिया तो वो जरा नाराज हुए उन्होंने कहा अन्याय है और जो लोग दोपहर आए उनको भी उतना उनको आधा मिलना चाहिए और जो अभी अभी आए हैं जिन्होंने काम किया ही नहीं कुछ उनको भी इतना इनको तो कुछ भी नहीं मिलना चाहिए वो अमीर हंसने लगा और उसने कहा तुमसे यह पूछता हूं कि तुमने जितना काम किया उतने के दाम तुम्हें मिले या नहीं उन्होंने कहा नहीं हमें उतने के दाम मिले थोड़े ज्यादा भी मिले वो सवाल नहीं है लेकिन जो दोपहर को आए थे इनको और जो सांझ को आए इनको उस अमीर ने का धन मेरा है और मेरे पास बहुत है अगर मैं बांटना चाहूं तो तुम्हें कुछ ऐतराज है मैं अगर नदी में फेंकना चाहूं तो तुम्हें कुछ ऐतराज है ये मैं मेरे पास अधिक है इसलिए दे रहा हूं इन्होंने काम नहीं किया मेरे पास भी आंख है कोई दोपहर आया कोई सांझ आया काम क्या करेंगे ये सांझ को आए हुए लोग लेकिन मेरे पास जरूरत से ज्यादा है इसलिए दे रहा हूं ये आनंद के भाव से देना है जो तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा हो उसी को देने में मजा हो सकता है जिस संबंध में तुम अभी खुद ही कंजूस हो खुद ही पकड़े बैठे हो जो अभी तुम्हें लगता है कम है वो तुम कैसे दोगे दोगे भी तो किसी और कारण दोगे उसमें हेतु आ जाएगा और जहां हेतु आया मोटिव आया वहां दान मर गया दान की आत्मा है अहेतुकी भाव कि बिना किसी कारण के दे रहे देने के शुद्ध आनंद से दे रहे हैं ऐसा जो देना सीख लेता है वो सम्राट हो जाता है सम्राट कितना तुम्हारे पास है इससे नहीं होता कोई सम्राट तुम देने में कितने समर्थ हो इससे होता है कोई मांगने वाला भिकमंगा रह जाता है और ध्यान रखना धनी से धनी आदमी भी मांग रहा है गरीब भी मांग रहा है ऐसा नहीं धनी भी मांग रहा है अमीर से अमीर अरबपति भी मांग रहा है कहता और मिल जाए और मिल जाए इसलिए इस दुनिया में भिकमंगे ही भिकमंगे गरीब भिकमंगे हैं अमीर भिकमंगे मगर सब भिकमंगे यहां कभी कभी कोई सम्राट होता है सम्राट वही होता है जो मांग नहीं रहा है जिसने बांटना शुरू कर दिया बांटने से साम्राज्य का विस्तार है ऐसा अहितुक दान तभी संभव है जब तुम्हारे जीवन में प्रेम की थोड़ी सुबहस हो इसलिए मैंने कहा धर्म का सार है दान और दान का मूल है प्रेम प्रेम का अर्थ होता है मैं अलग नहीं मैं भिन्न नहीं पृथक नहीं मैं सबसे जुड़ा हूं तो अगर कहीं कोई पीड़ा में है तो मैं दौड़ता हूं क्योंकि मैं ही पीड़ा में हूं अगर वृक्ष सूख रहा है जल के बिना और मैं जल देता हूं तो इसलिए कि वृक्ष में मैं ही सूख रहा हूं अगर कोई रो रहा है और मैं आंसू पहुंचता हूं तो सिर्फ इसीलिए कि वे आंसू मेरे ही आंसू हैं वे आंखें मेरी ही आंखें इस भाव का नाम प्रेम प्रेम का अर्थ है मैं अस्तित्व से भिन्न नहीं हूं अभिन्न हूं एक हूं प्रेम का अर्थ है अद्वैत की प्रतीति। हम अलग हो भी कहा सकते हैं प्रतिपल श्वास चाहिए भोजन चाहिए जल चाहिए तो ही जी सकते हैं और यह सब मिलता है हमें बाहर से अस्तित्व से वृक्षों में फल लग रहे हैं वो तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं कि तुम उन्हें पचाओगे, तुम्हारा रक्त मांस मज्जा बनेगी नदियों में जलधार बह रही है कि तुम्हारे वृक्षों में पानी जाएगा फल पकेंगे और नदियों में जलधार तुम्हारे घर तक आ रही कि तुम्हारी प्यास होगी और प्रास के लिए पानी की जरूरत होगी और आकाश में बादल मंडरा रहे हैं और वर्षा हो रही तुम्हारे लिए और सुबह सूरज निकला है तुम्हारे लिए और रात जानदारों से भर जाता है आकाश तुम्हारे लिए कि तुम अब विश्राम में चले जाओ जरा गौर से देखो ये सब तुम्हारे लिए ये सब तुम्हारे लिए और तुम इसके लिए नहीं हो ये अप्रेम ये धोखा हुआ ये बेईमानी है ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है और तुम इसके लिए बिल्कुल नहीं जिस दिन तुम्हें यह दिखाई पड़ता है सारा अस्तित्व मेरे लिए उस दिन तुम पूरे भाव से कहते हो मैं भी इस सारे के लिए तब प्रेम और प्रेम मूल है दान का धर्म का सार है दान दान का मूल है प्रेम और प्रेम का अर्थ है निर अहंकारी यह धर्म का दान का शास्त्र हुआ निर अहंकारिता पर ही दान खड़ा होगा अगर देने में जरा भी अहंकार है तो चूक गए फिर प्रेम नहीं आज के सूत्र दान पर इन्हें ठीक से समझना इसके पहले कि हम सूत्रों में चलें, उन परिस्थितियों को समझना जिनमें ये सूत्र बुद्ध ने कहे थे पहला दृश्य श्रावस्ती के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 अब तो घटकने की भी क्षमता नहीं रहेगी तुम मर रहे हो तुम्हारा होश खो हो रहा है और लोग तुम्हारे कान में भगवान का नाम लेंगे या नमोकार मंत्र पढ़ेंगे या भक्तामर स्त्रोत या गीता पाठ या वेद की रिचाए वो मर रहा है आदमी उसे अब कब कुछ सुनाई नहीं पड़ता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 दूसरे गरीब आदमी के प्रति कोई दया नहीं कर पाता तुमने किसी भिकमंगे को किसी भिकमंगे के प्रति दया करते कभी देखा भिकमंगा छीन लेगा दूसरे भिकमंगे से भिकमंगों के भी अपने दादा होते उनके भी गुरु होते भिकमंगा छीन लेगा दूसरे भिकमंगे से लेकिन भिकमंगों ने कभी दान नहीं दिया अगर गरीबी और दुख का अनुभव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 डोल फिटलर में और महात्मा गांधी में बहुत फर्क नहीं अडोल्फिटलर भी अपने प्रति उतने ही कठोर था जितना महात्मा गांधी हिंदुस्तान में होता तो हम कहते महात्मा हिटलर साकाहारी था कभी मांसाहार नहीं किया ब्रह्म मुहूर्त में उठता था याद रखना बिल्कुल हिंदू था सूरज उगाए कभी नहीं सोया उसके बाद सूरज उगने के पहले उठा था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 दुनिया महात्माओं से बुरी तरह पीड़ित रही है कारण वे अपने को ही प्रेम करने में असमर्थ हैं दूसरे को प्रेम न कर सकेंगे वे अपने को सताने में कुशल हैं वे दूसरों को भी सताने के मौके खोजते रहेंगे ये कौशल नरेश ये तो सोच रहा है कि यह आदमी नरक जाएगा ना कभी सुख से जिया न खाया ना पिया सब पड़ा रह गया दान कर लेता पुण्य कर लेता कुछ कर लेता लेकिन स्वयं बुद्ध को भूल गया वह इस तरह उलझारा धन को ढुलवाने में कि एक भी दिन भगवान के पास ना आ सका वैसे साधारणता वह नियम से प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान के दर्शन और सत्संग के लिए आता था आज कसौटी थी धन को छोड़ के आना संभव नहीं हुआ सब सुविधा में चल रहा था तो आने में कोई अर्चन ना थी वहां भी बैठ के झपकी लेता होगा वहां भी बैठ के विश्राम करता होगा वहां भी बुद्ध जो कहते होंगे सुनता नहीं होगा सुना होता तो सात दिन तक भूल कैसे जाता है वह सब सुना मिट्टी में गया उस सब सुने में कुछ सार नहीं सुना होता है तो आज तो ये एक बड़ा प्रमाण मिल गया था बुद्ध जो कहते थे उसी का कि ये सब पड़ा रह जाएगा ये सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब बांध चलेगा बन जा रहा आज तो प्रमाण मिल जाता आज तो देख के आंखें खुल जातीं कि बुद्ध ठीक ही कहते हैं, अब और देर करनी उचित नहीं जैसे ये सृष्टि मर गया ऐसे कल मैं मर जाऊंगा उसके पहले कुछ कर लू कुछ खोज लू कुछ सत्य से नाता जोड़ लू बुद्ध के चरण पकड़ लू बुद्ध जो कहते हैं उसे गुन लो उसे जीवन में उतार लो लेकिन जिस दिन धन ढुलवाने का काम पूरा हुआ उसे उस दिन फिर भगवान की याद आई अब फिर खाली था फिर फुर्सत थी तो भगवान यानी एक तरह का मनोरंजन काम माम अब नहीं है कुछ अब चलो वहां हो आए इस संसार को तो संभाली लें उस संसार को भी संभाले रहे और जब भी दोनों में संघर्ष हो तो इसको पहले संभालना है उसको बात दे देनी है भरी दोपहरी में भगवान के पास जा पहुंचा शायद थोड़ा भीतर अपराध भाव भी हुआ होगा कि सात दिन से नहीं गया हूं भगवान पूछेंगे कहां रहे शायद भीतर कुछ कलुष भी लगा होगा कालीमा भी लगी होगी ये भी मैंने क्या किया शायद उसी अपराध के कारण दोपहर में ही पहुंच गया जाता सुबह था वही मिलने का समय भी था असमय पहुंच गया भर दोपहर भगवान ने उससे दोपहर में आने का कारण पूछा भगवान ने यह नहीं पूछा कि सात दिन क्यों नहीं आया नहीं बुद्ध जैसे व्यक्ति तुम्हें पीड़ा देना ही नहीं चाहते किसी तरह की पीड़ा नहीं देना चाहते ये पूछना अशुभन होगा सात दिन क्यों नहीं आया ये उसके घाव को छूना होगा अब जो हुआ हुआ बुद्ध जैसे व्यक्ति क्षमा करना जानते देख तो रहे हैं कि सात दिन से नहीं आया पता भी चल चुका होगा खबर भी आ गई होगी कि सृष्टि मर गया उसका धन ढो रहा है कौशल नरेश लेकिन यह नहीं पूछा कि सात दिन क्यों नहीं आए पूछा यही आज भर दोपहरी में कैसे चले आए बुद्ध जैसे व्यक्ति सदा विधायक को देखते नकारात्मक को नहीं अंधेरे को छोड़ देते हैं रोशनी को पकड़ते हैं क्योंकि रोशनी में ही ले जाना है तो रोशनी को ही पकड़ना उचित है राजा ने सब समाचार बताए और फिर पूछा बनते उस अपुत्रक सृष्टि के पास इतना धन था फिर भी वह रूखा सूखा खाता था फटा पुराना पहनता था टूटे हुए जरा जीर्ण रथों पर चलता था मामला क्या है इसका राज क्या है सुनकर भगवान ने कहा महाराज वह पूर्व काल में तगर सिखी बुद्ध को दान दिया था जिसके फलस्वरूप इतनी धन संपत्ति उसे मिली थी दान तो बहुत छोटा था बीज बड़ा छोटा होता जैसे और फिर विराट वृक्ष बन जाता ऐसा ही दान का बीज और ध्यान रखना ऐसा ही पाप का बीज भी तुम जो बोओगे वही बड़ा होता चला जाता तो बोते समय ख्याल रखना कहीं जहर के बीज मत बोल लेना एक बार जो तुमने बो दिया है उसकी फसल काटनी पड़ेगी और जो बाया, बोया है वही बड़ा होकर मिलेगा छोटा सा बीज तुम बोते हो और बड़ा वृक्ष हो जाता जिसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकें छाया में कि अनेक बैलगाड़ियां विश्राम कर सके कि अनेक पक्षी बसेरा कर सके बड़ा हो जाता वृक्ष खूब फल लगते खूब फूल लगते एक बीज से फिर अनंत बीज लगते इसलिए सोच समझ के बीज बोना दान तो उसने किसी बुद्ध पुरुष को तगर सिखी को थोड़ा सा ही दिया था ज्यादा देने की उसकी क्षमता भी नहीं थी देने की क्षमता होती तो फिर पछताता ही क्यों दे गया होगा किसी संवेक के क्षण में इस बात को ख्याल में लेना अक्सर संवेक का क्षण होता है किसी की वाणी सुनी तगर सिखी को सुना होगा उनके अपूर्व वचन भाव में आ गया होगा संवेग में आ गया होगा उस संवेग के क्षण में ही बोल गया होगा खड़े होके कि चलो इतना दान करता हूं वो भावाविष्ट दशा रही होगी जब घर लौटा होगा तब रास्ते में सोचा होगा ये मैं क्या कर गया मार्क ट्वेन ने लिखा है कि मैं एक चर्च में व्याख्यान सुनने गया दस मिनट तक सुना ऐसा व्याख्यान मैंने कभी सुना नहीं था बड़ा अपूर्व था सौ डॉलर मेरे खीसे में थे मैंने सोचा है कि आज सौ ही डॉलर दान दे दूंगा जैसे ही यह सोचा कि सौ सो ही डॉलर दान दे दूंगा मन में हजार शंकाएं कुशंकाएं उठने लगी कि हो सकता है ये आदमी सिर्फ बोलने में कुशल हो।, हो सकता है कि सिर्फ बातचीत ही बातचीत हो भाषा का ही जाल हो शैली का ही प्रभाव हो नहीं सौ ज्यादा है पचास से काम चल जाएगा जब से सौ देने का विचार किया तब से सुनना तो बंद ही हो गया क्योंकि वो भीतर विचार चलने लगा पचास से काम चल जाएगा अब सुनने में ठीक ठीक रस भी नहीं आ रहा था क्योंकि देने का भाव पैदा हो गया था अब तो घबराहट होने लगी थी और दस मिनट सुना उसने सोचा कि नहीं पचास के लायक यह आदमी नहीं तुम हमेशा अपने मन का हिसाब खोज लेते हो पच्चीस से काम चल जाएगा घंटे पूरे होते होते तो वो आ गया दो डॉलर पर और उसने लिखा है कि फिर मैं निकल भागा वहां से कि कहीं ऐसा ना हो कि जब दान को बटोरने वाली थाली मेरे पास आए तो मैं उसमें से कुछ निकाल लूं जब सौ से दो पे आ गया तो कितनी देर लगेगी निकालने में और डर इतना लगा कि मार्कवे ने लिखा है मैं निकल भागा इसके पहले की थाली आए नहीं तो उल्टे पाप हो जाए कुछ संवेक का क्षण था दस मिनट के बाद अगर उसने दे दिया होता तो सौ डॉलर दे दिए होते लेकिन पछताता फिर घर पहुंचते पहुंचते रोता कि ये भी क्या भूल कर ली मैं भी कैसे सम्मोहन में पड़ गया मेरा जैसा बुद्धिमान आदमी और धोखे में आ गया ये धनपति बुद्ध को दान दिया जिसके फलस्वरूप उसे इतनी धन संपत्ति मिली इस धन संपत्ति को जो तूने ने सात दिन तक बैलगाड़ियों में ढोया है यह उसे एक छोटे से बीस से पैदा हुई दो बहुत मिलता है जो दोगे वही मिलता है जितना दोगे उससे अनंत गुना मिलता है और जरूरी नहीं है कि तुम जाके मंदिर में दो कि मस्जिद में दो जहां देना हो वहां दो पत्नी को दो बच्चों को दो पड़ोसियों को दो मित्रों को दो देने की भाव दशा रहे दान तो उसने थोड़ा दिया था बुद्ध ने कहा पर दान देकर पछताया बहुत जितना दिया था उससे अनंत गुना पछताया ऐसे एक बीज तो अमृत का बोया और हजार बीर उसी के आसपास जहर के बो दिए अमृत का वृक्ष भी बड़ा हुआ जहर के फूल भी लगे जहर की बागुड़ में घिर गया अमृत का वृक्ष जहरीले फलों ने सब तरफ से कटीली झाड़ियों की तरह अमृत के वृक्ष को घेर लिया वे बहुत थे उस पछतावे के कारण ही उसका मन फिर अच्छा खाने पहनने में नहीं लगता था यह उसी जन्म से शुरू हो गया दे आया होगा कुछ दान अफसोसता होगा कैसे उतना दान निकाल लू वापिस कहां से निकालू तो चलो थोड़ा कम खाओ थोड़ा कम पहनो इस वर्ष नहीं बनाएंगे नया कोट सर्दियों में तो चलेगा पुराना बिल्कुल ठीक है और नहीं लेंगे नया रथ अब लोग कारण लेते हैं, तब रथ लेते थे नहीं लेंगे नया रथ नया मॉडल नहीं लेंगे पुराने मॉडल से एक साल और खींच लेंगे थोड़ा इसी में टीम टाम रंग वगैरह करवा लो ये घोड़ा यद्यपि बूढ़ा हो गया लेकिन अभी एक दो साल और चल जाएगा वो जो दान कर आया था उसको बचाना जरूरी तो उसको रस चला गया खाने पहनने में और वो जो रस गया सो गया वो अभी तक नहीं लौटा अनंत जन्म बीत गए होंगे इस बीच क्योंकि तगर सिखी बुद्ध गौतम बुद्ध से कोई पांच हजार साल पहले कितने जन्म इस आदमी के हो गए होंगे लेकिन ख्याल रखना गंगोत्री में गंगा बड़ी छोटी गांव मुख से गिरती फिर गंगा सागर में जाके बहुत बड़ी हो जाती सागर हो जाती ऐसे ही जीवन है तुम्हारा जो किया है वो रोज बड़ा होता जाता एक एक कृत्य सोचकर करना एक एक कृत्य ध्यान पूर्वक करना नहीं तो बहुत पछताओगे अशुभ से बच सको तो अच्छा है शुभ कर सको तो अच्छा है। और एक ही बात से तोल लेना अहंकार और निरअंकार जिस बात से भी अहंकार को पुष्टि मिलती हो समझ लेना कि कुछ गलत करने जा रहे हो और जिस बात से भी अहंकार गलता हो विसर्जित होता हो समझ लेना कि पुण्य हो रहा है क्योंकि मौलिक रूप से एक ही पाप है अहंकार उस पस्तावे के कारण रुपया हाथ से छोड़ने की इसकी क्षमता ही चली गई दूसरों के लिए तो सवाल ही नहीं रहा यह अपने लिए भी अप। कठिन हो गया है इसको इसने संपत्ति के लिए ही अपने भाई के मरने पर उसके इकलौते बेटे को भी जंगल में ले जाके मार डाला कि उसकी संपत्ति भी इसे मिल जाए इसका बेटा नहीं है कोई यह संतान। है इसके पास अपना बहुत है लेकिन भाई का भी मिल जाए तो उसके बेटे को मार डाला जो इतना कठोर हो गया कि अपने भाई के बेटे को मार सका और किसी जरूरत नहीं थी उसको क्योंकि इसके पास अपना खुद बहुत है वही भी पड़ा रह जाने वाला है, उसको भी कोई मालिक नहीं है भाई के बेटे को मार के इसका प्रेम बिल्कुल सूख गया इसीलिए ये निसंतान रह गया इसके बांझ रह जाने का यही मूल कारण है इस समय मरकर व महारौरव नरक में उत्पन्न हुआ है क्योंकि पुराना किया हुआ पुण्य समाप्त हो गया है और नया पुण्य उसने किया नहीं ध्यान रखना पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं, पुण्यों की भी सीमा है कमाते ही रहोगे तो ही साथ रहेंगे बहती ही रहे पुण्य की धारा तो ही ठीक रुकी की गई ऐसा ही समझो कि जैसे तुम आग जलाते हो ईंधन झोंकते रहो तो आग जलती रहेगी जलती रहेगी ईंधन बंद हो गया थोड़ी बहुत देर जलेगी पुराने ईंधन के कारण फिर आखिर चुक जाएगी हर चीज चुक जाती पुण्य भी चुक जाते सिर्फ एक चीज है जो नहीं चुकती वो पुण्य और पाप के भी अतीत उसको साक्षी भाव कहा वही भर नहीं चुकता वही भर शाश्वत है बाकी सब चीजें पुण्य भी दूर तक साथ जाता है लेकिन सदा साथ नहीं जा सकता कमाई है एक तरह की उसका लाभ ले लोगे समाप्त हो जाएगी इसलिए जब अवसर मिले शुभ का तो करते रहना ऐसा मत सोचना कि बहुत कर चुके शुभ अब क्या करना जिस दिन तुमने ऐसा सोचा कि बहुत कर चुके सुबह अब क्या करना उसी दिन से शुभ मरने लगेगा उसी दिन से तुम्हारी पूंजी चुकने लगेगी जैसे आदमी को कमाते रहना चाहिए तो ही पूंजी आती ऐसे ही पुण्य करते रहना चाहिए तो ही पुण्य में धारा बहती रहती सातत्य रहता है राजा ने भगवान की बात सुन कहा बनते उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए भी दान नहीं दिया ना धर्म श्रवण किया और अपनी इतनी संपत्ति को छोड़ के मर गया वो पुराने बुद्ध से जो एक दफा भूल हो गई उस कारण वो इन बुद्ध के पास आया भी नहीं होगा मेरे देखने में ऐसा ही है वो पछतावा इतना गहरा हो गया है कि एक दफा गया था ऐसा कोई चेतन उसके मन में नहीं है। लेकिन गहरे अचेतन में संस्कार है एक दफा गया था बुद्ध के पास तब भूल हो गई थी दान कर बैठा अब ऐसी जगह फटकना भी नहीं अब ऐसी जगह जाना भी नहीं अब ऐसे लोगों से बचना ये खतरनाक लोग हैं इनके पास आदमी भाविष्ट हो जाता है और कुछ का कुछ कर बैठता है होश गमा बैठता है प्रेम में पड़ जाता है इनके इनके साथ मदहोस हो जाता है ऐसी जगह जाना ही नहीं ऐसा मजबूत कर लिया होगा ऐसी मजबूत धारा बन गई होगी अब बुद्ध का पड़ाव पास में ही था दो चार घर के पास ही होगा शायद वहीं से रोज निकलता होगा लेकिन निकलते वक्त मुंह फेर लेता होगा या कानों में उंगुलियां डाल लेता होगा हालांकि कानों में उंगुलियां डालने की जरूरत नहीं क्योंकि लोग वैसे ही बहरे आंख उस तरफ कर लेता होगा हालांकि कोई जरूरत नहीं क्योंकि लोग आंख के रहते भी देखते कहां जल्दी जल्दी निकल जाता होगा कि कहीं कोई जान पहचान का आदमी ना मिल जाए और कहे कि आओ आज तो सत्संग कर लो कहीं कौशल नरेश ना मिल जाए सत्संग से आते हुए कह रहे कभी आते नहीं कहीं के लाज संकोच में किसी की बात के प्रभाव में फंस ना जाऊं उस रास्ते से ना निकलता होगा दूसरे रास्तों से जाता होगा बचता होगा कौशल नरेश ने कहा बनते उसने बड़ा बुरा कर्म किया जो आप जैसे बुद्ध के पास ही बिहार में रहते हुए न दान दिया न धर्म श्रवण किया और अपनी इतनी संपत्ति को छोड़कर अंततः मर ही गया ना काम क्या आया अब ये कौशल नरेश किससे कह रहे हैं इनको भी ये समझ में नहीं आया कि वो संपत्ति अपनी नहीं है जिसको घर ढोला है अपनी ना दें कम से कम जो अपनी नहीं है उसको तो दान कर दें इन्हें ये भी याद नहीं आ रहा कि सात दिन दूसरे की संपत्ति घर ढोने में बुद्ध को भूल गए थे वो बेचारा तो अपनी संपत्ति को बचाने में भूला था ये तो दूसरे की संपत्ति लूटने में भूल गए थे ये भी दिखाई नहीं पड़ता कुछ बड़ा मजा है इस सत्य को ठीक से समझना हमें दूसरों के कृत्य दिखाई पड़ते उनके मनोभाव नहीं दिखाई पड़ते हमें अपने मनोभाव दिखाई पड़ते अपने कृत्य नहीं दिखाई पड़ते और यह बड़ी जटिल मनोवैज्ञानिक गुत्थी जैसे कोई आदमी चोरी करता है तो हमें उसका कृत्य दिखाई पड़ता है कि इसने चोरी की हमें यह नहीं दिखाई पड़ता कि इसके भीतर मनोभाव क्या थे उस चोर को स्वयं अपना चोरी का कृत्य नहीं दिखाई पड़ता उसको अपने मनोभाव दिखाई पड़ते उसके मनोभाव समझो इसलिए चोर कहेगा मुझे कोई समझता नहीं मुझे कोई समझ नहीं पाता तुम सभी यही कहते हो कोई मुझे समझता नहीं पत्नी पति को नहीं समझती पति पत्नी को नहीं समझता बाप बेटे को नहीं समझता बेटा बाप को नहीं समझता भाई भाई को नहीं समझता कोई किसी को समझते नहीं इस दुनिया में हर एक को एक ही शिकायत कोई मुझे समझता नहीं कारण क्या होगा इत, इस शिकायत का ये इतनी सार्वभौम है कारण यही तुम्हें अपना मनोभाव दिखाई पड़ता जो आदमी चोरी करने गया उसके मन में भी ख्याल उठा कि चोरी करना ठीक नहीं लेकिन और हजार बातें उठी कि जिसकी मैं चोरी करने जा रहा हूं इसके पास जरूरत से ज्यादा पहले इससे इससे लेने में हर्जा क्या शायद मैं एक तरह का साम्यवाद फैला रहा हूं चोरी नहीं कर रहा हूं इसका खुद का कहां है दूसरों से छीन के बैठा है ये खुद चोर है इससे ले लेने में हर्ज नहीं फिर मेरी देखो पत्नी बीमार है और बच्चे को दूध भी नहीं मिलता पत्नी की बीमारी पत्नी को बचाना है पत्नी को दवा नहीं है बच्चे को दूध नहीं है यह दो जीवन बचाने के लिए अगर थोड़ी सी चोरी की तो इसमें पाप कैसे हो सकता है दो जीवन बचा रहा हूं फिर भीतर वो सोचता है कि आज जरूरत है तो चोरी कर लेता हूं जब मेरे पास होगा दान कर दूंगा सब ठीक हो जाएगा गंगा स्नान कराऊंगा मंदिर में पुण्य कर दूंगा और अगर चोरी ठीक से हाथ लग गई तो इसमें से कुछ एक नारियल हनुमान जी को चढ़ाऊंगा गरीबों को बांट दूंगा कुछ इसमें से उसके मनोभाव वो अपने मनोभाव देखता है उसके मनोभाव अच्छे अच्छे बनाता है उन अच्छे मनोभावों की बड़ी श्रेणी में वो चोरी का छोटा सा कृत्य बिल्कुल दब जाता है उसे इसमें कुछ खास बात नहीं दिखाई पड़ती अपने ही मनोभावों को गूद वो चोरी करने चला जाता जैसे कि पुण्य करने जा रहा है जैसे कि कोई बड़ा महाकृत करने जा रहा है जैसे दुनिया की सेवा करने जा रहा है तुम्हें दिखाई पड़ता उसका चोरी का कृत्य तुम कहते हो पापी और तब वो कहेगा तुम मुझे समझ नहीं पा रहे तुम्हें कृत्य दिखता है उसे अपने मनोभाव दिखते और यही हालत तुम्हारी है तुम्हें अपने कृत्य नहीं दिखते और अपने मनोभाव दिखते इसलिए दुनिया में कोई किसी को समझता हुआ मालूम नहीं पड़ता हिटलर ने लाखों यहूदी मार डाले उसको यही ख्याल था कि इनको मारने से दुनिया का हित होगा वो दुनिया के हित के लिए कर रहा था कल्याण के लिए कर रहा था स्टेलिन ने लाखों लोग रूस में मार डाले साम्यवाद आएगा दुनिया में सुख आएगा न तो हिटलर के मारने से यहूदियों को दुनिया में कोई सुख आया और न स्टेलिन के लाखों लोगों को मार डालने से दुनिया में कोई साम्यवाद आया फिर वही माओ ने किया फिर दुनिया में सभी यही करते मगर करने वाला यह सोचता है कि मेरे भाव वे भाव उसको ही दिखाई पड़ते किसी और को दिखाई नहीं पड़ते और बड़ी भूल चुक हो जाती एक झूठा लतीफा मेरे दो संियासी विजयानंद और विनोद एक बस में सफर कर रहे थे और बीच में एक बड़ी अपूर्व महिला टनटुन बैठी थी अब टुनटुन -टुन बीच में बैठी हो तो सीट तो उसने पूरी ले ही ली थी वो किसी तरह अपने को संभाले थे दोनों कोनों पर गिरे अब गिरे तब गिरे बस जरा हिलती के गिरे फिर विनोद ने धीरे से कहा बहन जी ट्योहनी तो न मारो मगर उसने सुना ही नहीं फिर विजयानंद ने भी हिम्मत बांधी और कहा बहन जी जरा जोर से कहा ट्योहनी तो न मारो मगर उसने वो भी ना सुना तब जरा विनोद को क्रोध भी आ गया उसने कहा कि सुनती है कि नहीं बहन जी ट्योहनी न मारो तो उसने कहा ये हद हो गई क्या सांस लेना भी जुर्म वो तो बेचारी सिर्फ सांस ले रही लेकिन अब मोटी महिला सांस ले तो दूसरे समझ रहे हैं गिटोनी तो मार रही ऐसी भूल रोज होती आदमी अपने भीतर अपना मनोभाव देखता है दूसरा व्यक्ति उसके बाहर क्या कृत्य घट रहा है वह देखता है इसलिए कोई किसी को समझ नहीं पाता ये कौशल नरेश उसका कृत्य तो देख रहा है उसका मनोभाव नहीं देख रहा कैसे देखे अपना मनोभाव देख रहा अपना कृत्य नहीं देख रहा कैसे देखे जो अपना कृत्य देखने लगे और दूसरों का मनोभाव देखने लगे वही बुद्धत्व को उपलब्ध है फिर उससे भूल नहीं होती फिर किसी को समझने में उससे भूल नहीं होती साता हंसे और बोले इसलिए बुद्ध हंसे ये देख के कौशल नरेश की बात है कि यह दया खा रहा उस गरीब पर जो मर गया इसे दया अपने पे नहीं आ रही ये सोच रहा है कि उसने कैसा महापाप किया लेकिन यह अपने बाबत जरा भी विचार नहीं कर रहा है असल में हम दूसरों के संबंध में इसलिए विचार करते हैं ताकि अपने संबंध में विचार करने से बच जाए हम सोचते रहते दूसरों के संबंध तुमने कभी अपने संबंध में सोचा कभी घड़ी आधा घड़ी बैठ के तुमने कभी अपने संबंध में सोचा जब तुम घड़ी आधा घड़ी बैठते हो शांत तब भी तुम दूसरों के संबंध में सोचते हो पड़ोसियों के संबंध में अखबार में छपी खबरें फिल्मों में देखी कहानियां रेडियो पर सुने गीत वही गूंजते रहते और तुम उसी विचार में तल्लीन रहते दूसरा महत्वपूर्ण नहीं पहले अपने में को तो जागलो अपने को तो देख लो पहले दर्पण अपने चेहरे के सामने करो उससे ही क्रांति की शुरुआत है उससे ही धर्म का प्रारंभ है इसलिए सास्ता हंसे और बोले ऐसे ही महाराज बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते और धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक हनन करती फिर भी बुद्ध ने सीधा नहीं कहा फिर भी बुद्ध ने परोक्षी कहा बुद्ध ने फिर भी सत्य ही कहा लेकिन उस सत्य को व्यक्ति सूचक नहीं बनाया सिर्फ इतना ही कहा ऐसे ही महाराज बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते जिनके पास धन संपत्ति नहीं है जिनके पास भोजन नहीं कपड़े नहीं छप्पर नहीं अगर वे निर्वाण की तलाश ना करें उन्हें क्षमा किया जा सकता है क्योंकि उनके अभी जीवन की छोटी छोटी समस्याएं ही इतनी बड़ी उनको ही नहीं सुलझा पा रहे लेकिन जिनके पास सब है जिन्हें अब कोई उलझाव नहीं रहा वे भी अगर सत्य की तलाश ना करते हो तो उन्हें क्षमा किया जा सकता अगर गरीब धार्मिक न हो छम्य है अगर अमीर धार्मिक न हो तो बुद्धू है। छम्य नहीं तो जड़ है मंद है अगर गरीब धार्मिक हो तो महाबुद्धिशाली है और अगर अमीर धार्मिक हो तो होना ही चाहिए इसमें कुछ महाबुद्धिशाली होने की बात नहीं इन सत्यों को ख्याल में रखना जब तुम्हारे पास सब सुविधा हो जब तुम घड़ी भर शांत बैठ सकते हो द्वार बंद करके संसार को भूलने की सुविधा हो तुम्हें घड़ी भर के लिए तो भूलना क्योंकि उसी भूलने से तुम्हें परमात्मा की सुधि आनी शुरू होगी सुरती जगेगी बुध ने कहा हां महाराज ऐसा ही हाल है और हंसे शायद कौशल नरेश ने उनके हंसने का भी यही अर्थ लगाया होगा कि हंस रहे हैं उस दुर्बुद्धि निसंतान श्रेष्ठी के लिए फिर भी शायद न सोचा होगा यह हंसने का तीर कौशल नरेश की तरफ है आदमी अपने को बचा लेता बच जाता तीर आता तो इधर सरक जाता उधर सरक जाता तीर को निकल जाने देता यह तीर सीधा था बुद्ध ने हंसकर जो कहना था कहा था देखकर हंसे होंगे कि कैसी दुर्दशा है मनुष्य की यह दूसरे की भूलें देख रहा है और उन्ही भूलों में खुद पड़ा है धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा अनंत काल तक स्वयं का हनन करती है संसार को पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट करते हैं भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की तरह अपना ही घात करता है तुम ध्यान रखना जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वो जाने अनजाने आत्मघात कर रहा है क्योंकि जो ध्यान नहीं कर रहा है वह आत्मा को ना पा सकेगा जो ध्यान नहीं कर रहा है वो मरण धर्मा में उलझा रहेगा और मरण धर्मा में जीवन का सार नहीं वो छुद्र में ही लगा रहेगा और छुद्र में कोई आनंद नहीं क्षुद्र में कोई मुक्ति नहीं ये आत्मघात है जिसको तुम जीवन कहते हो ये आत्मघात है रोज रोज मरते जाते एक एक दिन बीतता और जीवन कम होता जाता जितने दिन बीत गए उतने अवसर बीत गए उतने दिन बीत गए जिनमें तुम स्वयं को उपलब्ध हो सकते थे जिनमें परमात्मा का साक्षात हो सकता था जिनमें शून्य घट सकता था पूर्ण घट सकता था उतने अवसर बीत गए मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बीत गए दिन उनके लिए बैठ के रो अब जो बीत गए सो बीत गए अब रोने में इसको भी मतगमा देना और सुबह का भूला सांझ भी घर जाए तो भूला नहीं भूला नहीं कहाता और सदा समय अगर एक पल भी बाकी है तुम्हारे जीवन का और निश्चित ही अभी जीवित हो तो यह पल तो है ही आने वाले पल की कोई बात नहीं ये पल तो तुम्हारे हाथ में ये पल भी अगर तुम पूरी त्वरा से अपने को देख लो तो रूपांतरण का पल हो जाए एक क्षण में संसार मिट सकता है और परमात्मा सामने हो सकता है गहन तीव्रता चाहिए उत्तप्तता चाहिए शब्दाओं पर लगाने की क्षमता चाहिए दूसरी परिस्थिति भगवान के तांत भवन में कंबल शिलासन पर बैठे समय देवताओं में यह चर्चा चली कि इंदक के अपने लिए लाए भोजन में से कल्छी भर अनुरु स्थिबिर को दिलाया दान का फल अंकुर के दस हजार वर्ष तक बारह योजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर दिए हुए दान से भी महाफल का हुआ यह कैसा गणित है इसके पीछे तर्क सरणी क्या है इसे सुनकर शास्त्रा ने अंकुर से कहा अंकुर दान चुनकर देना चाहिए ऐसा करने से वह अच्छे खेत में भली प्रकार बोए हुए बीज की सदृश महाफल होता है तू तूने वैसा नहीं किया इसलिए तेरा दान महाफल नहीं हुआ दान ही सब कुछ नहीं है जिसे दिया वह भी अति महत्वपूर्ण है और जिस भाव दशा से दिया वह भी अति महत्वपूर्ण है और तब उन्होंने ये गाथाएं कही तीर्ण दोसानी खेतानी राग दोसा अयम पजा वीत दिन्नम तस्यागेशती महफलम दोसानी खेतानी दोष दोसदोषा अयं पजा दोसेसु दिन्नम तीत दोसेशु दिन्न हॉति महफल तृणदोषा खेतादोषा पज तस्मा वीत मोहेसु दिन्नम होति महफलम दोसानी खेतानी इच्छा अयम पजा ती विगति दिन्नम हो महफलम खेतों का दोष है घासपात, खेतों का दोष है तरण इसी तरह प्रजा का दोष है राग इसलिए वीत राग लोगों को दान देने में महाफल होता है खेतों का दोष है तरण इसी प्रकार प्रजा का दोष है द्वेष इसलिए वीत द्वेष व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है खेतों का दोष है त्रण इस प्रजा का दोष है मोह इसलिए वीत मोह व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है खेतों का दोष है तृण इस प्रजा का दोष है इच्छा इसलिए विगतेच व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है पहले तो परिस्थिति को खूब हृदय गम कर लें यह कथा थोड़ी अनूठी है इस कथा में दो दृश्य है इस एक दृश्य में दो दृश्य समाये पहला भगवान तो अपने भिक्षुओं के पास बैठे भिक्षुओं ने उन्हें घेरा हुआ है उनके सामने ही एक महादानी अंकुरश नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है उसने अपूर्व दान किया है उसका दान ऐसा है कि इतिहास में खोजे से न मिले उसने ऐसा दान किया है दस हजार वर्ष तक जन्मो जन्मो से वो दान कर रहा है 12 योजन तक चूल्हों की कतार बनवा कर दान देता रहा है निरंतर जितना दिया है उतना उसे और मिला है लेकिन हर बार जितना मिला है वो भी उसने दे दिया है ऐसे उसका धन भी बढ़ता गया उसका दान भी बढ़ता गया जितना दान बढ़ा है उतना धन बढ़ा जितना धन बढ़ा उतना उसने दान बढ़ाया है ऐसे दस हजार सालों में उसकी सारी जीवन यात्रा दान की महाकथा है बारह योजन तक चूल्हों को बनवा रखा है उसने और उसमें जो भी तैयार होता है रोज भोजन वो दान करता है लाखों लोगों को भोजन देता है कपड़े देता है वो अंकुर महासृष्टि सामने ही बुद्ध के बैठा है ऊपर आकाश में देवताओं की बैठक हो रही है। वे देवता आपस में सोचते हैं कि एक बड़ी अजीब बात है ये अंकुर बैठा बुद्ध के सामने इसने इतना दान दिया है लेकिन हमने सुना है एक छोटे से दान के सामने भी इसका दान कुछ नहीं है वो दान किया था इंदक नाम के आदमी ने वो इंदक भी वहां मौजूद है कहीं पीछे बैठा होगा क्योंकि वह महासृष्टि नहीं है उसको कोई जानता भी नहीं है उसका दान भी ऐसा नहीं कि उसकी कोई प्रशंसा करे उसने दान दिया था अनुरुद्ध नाम के एक बूढ़े भिक्षु को इस स्थिविर अनुरुद्ध को वो बुद्ध के खास शिष्यों में एक थे जो बुद्ध के सामने ही बुद्धत्व को उपलब्ध हुए इंदक ने अपने लिए लाए भोजन में से इंधक खुद ही भिक्षु है लेकिन अनिरुद्ध बीमार थे और इंधक अपने लिए मांग के भोजन लाया था बूढ़े अनिरुद्ध को उसने कलछी भर अपने भोजन में से भोजन दिया और देवता कह रहे हैं कि हमने सुना है उसका दान अंकुर के दान से ज्यादा श्रेष्ठ है और महाफल लाने वाला भगवान के तात्विश भवन में पांडु कमल शिलासन पर बैठे समय देवताओं में यह चर्चा चली कि इंदक के अपने लिए लाए भोजन में से कल छी भर अनुरु स्थिवीर को दिलाया दान का फल अंकुर के दस हजार वर्ष तक बारह योजन तक चूल्हों की कतार बनवाकर दिए हुए दान से भी महाफल हुआ है यह कैसा गणित है इसके पीछे तर्क सरणी क्या है इसके पीछे बड़ी तर्क सरणी अंकुर ने जो दिया है उसके पास बहुत है इसलिए दिया है दे के उसे कोई अड़चन नहीं होती देना सुविधापूर्ण है सच तो यह है कि उसे हाथ में एक कला पकड़ गई कुंजी पकड़ गई दस हजार सालों में जितना दिया उतना धन बढ़ता गया उसने और दिया तो और धन बढ़ता गया है देने से उसे कोई कष्ट नहीं हुआ है देने से उसे कोई पीड़ा नहीं हुई देने में कोई त्याग नहीं है कोई बलिदान नहीं देना सुविधापूर्ण है इंधक का देना ज्यादा मूल्यवान सिद्ध हुआ है इंधक भीख मांग के लाया वो गरीब भिखारी जैसा भिक्षु है उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है उसे कोई जानता नहीं उसे भीख मिलना भी मुश्किल होती होगी तुम थोड़ा सोचो बुद्ध जब एक गांव में आते थे तो उनके साथ दस हजार भिक्षु आते थे छोटे छोटे गांव बिहार के उन दस हजार भिक्षुओं को भोजन मिलना बड़ी कठिन बात थी जो अग्रणी थे उनको तो सरलता से मिल जाता था, था लोग निमंत्रण दे देते थे महाकाश्यप को किसारी पुत्र को कि मोगलान को कि अनिरुद्ध को कि सारी को कि मंजूश्री को ये तो बड़े बड़े प्रसिद्ध बोधिसत्व थे इनको तो लोग निमंत्रण करके ले जाते थे लेकिन फिर दस हजार भिक्षुओं की भीड़ थी उसमें दीनहीन भिक्षु भी थे जिनका कोई नाम भी नहीं जानता था इनको भिक्षा मिलनी भी कठिन हो जाती थी इन इंदक ऐसा ही गरीब भिक्षु है अज्ञात नाम अज्ञात कुल मुश्किल से भिक्षा मिली होगी हो सकता है दो चार दिन बाद मिली हो दो चार दिन भूखा रहा हो और इधर आया और देखा कि अनिरुद्ध बीमार है बूढ़े हैं और भिक्षा मांगने नहीं जा सके शायद जो थोड़ा सा लाया था उसमें से आधा या आधे से ज्यादा कलछी भर अनिरुद्ध को उसने दे दिया है इसके पीछे सीधा गणित जब तुम बिना किसी कष्ट के देते हो देना तो अच्छा है लेकिन इसका महाफल नहीं हो सकता फल होगा महाफल तो तब होगा जब तुम जरूरत पड़े तो अपने को त्याग के भी देते हो अपने को दांव पर लगा के भी देते हो तब महाफल होगा फल और महाफल में क्या फर्क है फल बाहर का होता महाफल भीतर का फल तो हुआ अंकुर को धन दिया था धन मिलता रहा जितना दिया उतना धन मिलता रहा ये फल है इससे ये मत समझना कि उसको कम मिला दस रुपए दिए थे तो हजार मिले हजार दिए तो दस हजार मिले दस हजार दिए तो लाख मिले की करोड़ मिले तुम्हारे हिसाब में तो खूब महाफल हुआ लेकिन बुद्ध की विचार शरणी में वो महाफल नहीं है क्योंकि धन ही मिला ना एक रुपया दिया था करोड़ रुपये मिला तो बाहर का ही दिया था बाहर का ही मिला फिर ये करोड़ भी दे दोगे तो और अनंत करोड़ मिलेंगे मगर मिलेगा बाहर का ही बाहर का दोगे तो बाहर का ही मिलेगा बाहर के देने से भीतर का नहीं मिलता है और भीतर है असली महाफल इस इंदक गरीब भिक्षु ने वो जो कलछी भर दिया इसमें भीतर का भी कुछ दिया बाहर का तो दिया ही वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है भीतर का भी कुछ दिया इसमें त्याग है इसमें आहुति है इसमें अपने को बात देने की क्षमता है इसने अपने को हटा लिया बीच से इसने अपने अहंकार को बीच में नहीं आने दिया अपनी अस्मिता को बीच में नहीं आने दिया कि मुझे भी जरूरत कि मैं भी भूखा हूं कि मैं दो दिन का भूखा हूं इसने यह कोई बात नहीं आने थी वृद्ध बीमार अनिरुद्ध इसने अपना भोजन उन्हें दे दिया ये शायद उस दिन भूखा ही रह गया होगा अधपेट रह गया होगा पानी पी के ही सो गया होगा इसने भीतर का कुछ दिया है इसका महाफल हुआ है देवताओं में चर्चा चलती क्योंकि देवता भीतर की बात नहीं देख सकते देवता बाहर की ही देख सकते हैं जो भीतर की देख ले वो तो बुद्ध पुरुष हो जाते हैं उनको देवता नहीं कहा जाता वो देवताओं के पार हो जाते हैं। देवता तो सुख देख सकते हैं धन का पद का प्रतिष्ठा का देवता तो सुख में तल्लीन है उनकी बाहर की पकड़ है उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये बात कुछ जस्ती नहीं ये कौन सा नियम है हमने सुना कि इंधक का फल ज्यादा है शायद बुद्ध ने कहा होगा कि इंधक का फल ज्यादा है अंकुर का फल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बाहर बाहर का है इससे इसकी आत्मा अछूती रह गई है इसे सुनकर देवताओं की इस चर्चा को सुनकर सास्ता ने अंकुर से कहा जो सामने ही बैठा हुआ है कि अंकुर दान चुनकर देना चाहिए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 वो कहते हैं किसी ने आके खेत में बीज फेंके कुछ बीज रास्ते पर पड़े रास्ता कठोर था पथरीला था बीज नहीं उगे मैड पर उगे तो जरूर लेकिन मैड़ पर लोग चलते थे इसलिए उगे और मर गए कुछ बीज खेत के बीच पड़े उगे भी और बड़े फलवान हुए ऐसा ही बुद्ध कहते हैं बीज कहां डाला इस पर भी बहुत कुछ निर्भर है बीज तो है ही महत्वपूर्ण लेकिन बीज को किस भूमि में बोया यह भी बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी भूमि खोजी कि ऐसे ही कहीं डाल दिया रास्ते पे डाल दिया मेड़ पर डाल दिया जहां से लोग चलते हैं वहां डाल दिया कि ठीक ठीक भूमि खोजी दान अगर ठीक भूमि खोज कर किया फिर किस भाव से दिया अंकुर को एक कुंजी हाथ लग गई वो तो देखता धन देने से धन मिलता है ये तो बड़ा हिसाब सस्ता हो गया ये तो दुकानदारी हो गई ये तो जिसको मिल जाएगी कुंजी वही ये करने लगेगा तुम डरते हो कि देने से कहां मिलने वाला है जो हाथ में वो चला जाएगा इसलिए नहीं देते लेकिन तुमने और अंकुर में बहुत फर्क नहीं है तुम इसलिए नहीं देते कि तुम डरते हो कि देने से चला जाएगा अंकुर देता है क्योंकि जानता है कि देने से मिलता है मैंने सुना है एक कार को एक भिक ने रोका कार रुकी भिक ने का कुछ मिल जाए भिख तो भिक था लेकिन चेहरे का ढंग कुलीन था कपड़े यद्यपि पुराने थे फट गए थे लेकिन कीमती थे व्यक्ति के मांगने में उसकी भाषा में शिष्टता थी पढ़ा लिखा था विश्वविद्यालय का स्नातक होगा उसके पास हवा सुसंस्कृत की थी यद्यपि दिनहीन खड़ा था वो धनपति चकित हुआ उसने कहा कि मैं तुम्हें देख के कह सकता हूं कि तुम अच्छे कुल से आते हो सुशिक्षित हो पढ़े लिखे हो यह दुर्दशा कैसे हुई उसने कहा आप ना पूछे दुख ना पूछे कुछ दे सकते हो दे दें उस धनपति ने सौ डॉलर निकाल के उसको दिए लिए और कहा कि अब आपको बता ही दू यही हालत मेरी थी कुछ वर्षों पहले ऐसे सौ सौ दे दे के बर्बाद हुआ आप भी ज्यादा दिन इस हालत में ना रहेंगे मैं आपकी भविष्यवाणी किए देता हूं जो मेरी हालत हो गई वही आपकी हो जाएगी आमतौर से यही हम सब सोचते हैं कि दिया तो गया इसलिए हम पकड़ते हैं इस अंकुर को यह कला लग गई कि दिया तो बढ़ता है मगर तुम में और अंकुर में बुनियादी भेद नहीं तुम भी धन को पकड़ रहे हो वो भी धन को पकड़ रहा इसलिए भाव कोई शुभ नहीं है अस और चुकीने से मिलता है इसलिए देने में वो पात्रता की भी फिक्र नहीं करता देने से मिलता है कोई ले जाए चोर ले जाए हत्यारे ले जाए फिर चाहे इसके धन को पाके हत्यारे हत्या करें और चाहे चोर इसके धन को पाके चोरी करें इसकी से कोई चिंता नहीं ये फिक्र ही नहीं करता कि किस खेत में बीज पड़ रहे हैं इसको तो मिलने का राज हाथ लग गया इसलिए बुद्ध कहते किसको दिया ये भी ख्याल में रहे और किन को देने योग्य है खेतों का दोस्त त्रण जैसे खेतों में घास पात होगी हो वहां तुम बीजों को फेंक दो खराब हो जाएंगे घास पात खा जाएगी उन बीजों को पैदा भी होंगे तो बढ़ ना पाएंगे घास पात में खो जाएंगे ऐसे ही प्रजा का दोष राय उसके राग को ही बढ़ाएगा जैसे किसी आदमी को तुमने रुपए दे दिए और वह वैश्या है तो करेगा क्या रुपयों का वो वैश्या क्या चला जाएगा मैंने सुना है एक चर्च में एक परिवार कभी नहीं आता था तो चर्च की महिलाओं महिलाओं की समिति थी उनको बड़ी चिंता हुई वो सारी महिलाएं उसके पास गई कि तुम कभी चर्च नहीं आते उन्होंने कहा हम कैसे आएं हमारे पास एक ही जोड़ी कपड़े इन्हीं को हम बाजार में पहनते इन्हीं को हम काम में पहनते ये फट भी गए पुरानी भी हो गए चर्च में इनको पहन के इस गंदगी को लेकर कहां आए हमारे पास दूसरी जोड़ी कपड़े नहीं उन महिलाओं को बड़ी दया आई उन्होंने जल्दी से पैसा इकट्ठा किया सबने दूसरे रविवार को उन्होंने बड़ी प्रतीक्षा की चर्च में लेकिन वो नहीं आए बड़ी चकित हुई वापस उसके घर पहुंची पूछा कि आए क्यों नहीं उन्होंने कहा कि कपड़े पहन के हम जब आईने में अपने चेहरे देखे तो इतने सुंदर मालूम पड़े कि हम सिनेमा चले गए ऐसे जच रहे थे कि हमने सोचा चर्च में क्या सारे चर्च में जाने से होगा अभी क्या? कुछ पैसे भी आप लोग छोड़ गई थी तो सिनेमा के बाद हम होटल चले गए उसी में सब समय समाप्त हो गया तुम जिसको दे रहे हो वह क्या करेगा इसकी थोड़ी सदबुद्धि चाहिए जिसकी कोई काम वासना ना रही हो जिसके मन में कोई लोभ ना रहा हो अगर उसकी भूमि में तुम अपने दान का बीज डाल दोगे तो महाफल होगा आंतरिक फल होगा खेतों का दोष घासपात प्रजा का द्वेष दोष द्वेष अगर तुम किसी हत्यारे को पैसे दे दोगे तो करेगा क्या वो बंदूक खरीद लेगा वो किसी की हत्या कर देगा मैंने सुना है कि एक लंगड़ा और एक अंधा साथ साथ रहते थे तुमने कहानी सुनी होगी जंगल में जब आग लग गई थी तो दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और जंगल से बाहर आ गए तो लंगड़ा देखता रहा अंधा चलता रहा दोनों आग से बाहर निकल आए लेकिन बाहर आके उनमें झगड़ा हो गया अक्सर ऐसा हो जाता आग से बाहर आके झगड़ा होता क्योंकि वो ये कहने लगे कि मैंने बचाया तुझे वो कहने लगा मैंने बचाया तुझे मैं आ गया बीच में मारपीट हो गई पुरानी कहानी है उन दोनों ईश्वर देखता रहता था ऊपर से कि कहा क्या हो रहा अब तो थक गया ऊब गया और अंधे लंगड़ों को कब तक देखता रहे उसे बड़ी दया आई उसने कहा कि इन दोनों को ठीक कर दूं जाके आया दोनों नाराज होकर एक दूसरे से खोखी और लंगड़ा सोच रहा था इस इस अंधे की टांग कैसे तोड़ दू तभी ईश्वर आया उसने पूछा पहले को उसने सोचा कि जब मैं अंधे से पूछूंगा कि तू कोई एक वरदान मांग ले तो वो मांगेगा वरदान कि मेरी आंखें ठीक कर दो जब उसने अंधे से कहा कि कोई एक वरदान मांग ले तो अंधे ने कहा कि प्रभु जब दे ही रहे हो इतना दिल दिखा रहे हो तो एक काम करो इस लंगड़े की आंखें फोड़ दो और यही लंगड़े ने भी किया ईश्वर तो बहुत चौंका तभी से तो आता नहीं अंधे लंगड़े बड़े खतरनाक हैं लंगड़े से पूछा सोचता था यही कि कम से कम ये बुद्ध दो अंधे की टांगें तोड़ दो आदमी जैसा है ईश्वर के वरदान का भी गलत ही उपयोग होगा तुम्हारे दान की क्या बात है खेतों का दोष घासपात इस प्रजा का द्वेष दोष है इसलिए वीत द्वेष व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है उन्हें देना जो वीत द्वेष हो तो तुमने जो दिया है उसकी शुभ ही शुभ परिणति होगी खेतों का दोष घासपात प्रजा का दोष मोह इसलिए वीत मोह व्यक्तियों को दान देने में महाफल होता है खेतों का दोष घासपात प्रजा का दोष इच्छार करना चिंतन करना मनन करना तुम्हारा जीवन दान बने प्रेम बने निर अहंकार भाव बने और तुम्हारा जीवन उन दिशाओं में संलग्न हो जाए उन खेतों में तुम्हारे बीच पड़े दान के और प्रेम के जहां राग के द्वेष के इच्छाओं के घृणाओं के प्रश्नओं के जहर नहीं फिर महाफल निश्चित है